तत्व चिंतामढ़ी निराकार साकार तत्व एक शुद्ध ब्रह्म के अतिरिक्त और जो कुछ भी भासता है सो वास्तव में नहीं है केवल स्वप्नवत प्रतीति होती है वेद वेदांत और उपनिषद का यही सर्वोच्च सिद्धांत है यही स्वामी श्री शंकराचार्य जी का मत है और यही वास्तव में न्याय सिद्ध सिद्धांत है परंतु यह बात इतनी ऊँची और गोपनीय है कि सहज ही में सहसा इसका प्रकाश करना अनुचित है इस सिद्धांत को कहने और सुनने वाले बहुत ही थोड़े हुआ करते हैं इसको कहने का वही अधिकारी है जो स्वयं इस स्थिति में हो और सुनने का भी वही अधिकारी है जो सुनने के साथ ही इस स्थिति में स्थित हो जाए जो इस प्रकार के नहीं हैं उनको न कहने का अधिकार है और न सुनने का जिनको राग द्वेष होता है जो सांसारिक हानि लाभ में दुखित और हर्षित होते हैं जो दुख और सुख का भिन्न भिन्न रूप से अनुभव करते हैं तथा जो विषय लोलुप और इंद्रियाराम है उनको तो इस सिद्धांत के उपदेश से उल्टी हानि भी हो सकती है वे लोग मान बैठते हैं कि जब संसार स्वप्नवत है तो असत्य अभिचार हिंसा और छल कपट आदि पाप भी स्वप्नवत ही हैं चाहे सो करो कोई हानि तो होगी नहीं यो मानकर वे लोग परिश्रम साध्य सत्कर्मों को त्याग कर भिन्न भिन्न रूप से पापाचरण करने लग जाते हैं क्योंकि सत्कर्मों के करने की अपेक्षा उन्हें छोड़ देना और पाप कर्मों में लग जाना सहज है इसीलिए अनधिकारियों को इस सिद्धांत का उपदेश न करने के लिए शास्त्रों की आज्ञा है क्योंकि अनधिकारी लोग इस सिद्धांत को यथार्थ रूप से न समझकर सत्कर्मों को त्याग देते हैं ज्ञान की प्राप्ति उन्हें होती नहीं अतएव उभय भ्रष्ट हो जाते हैं यह दोहा प्रसिद्ध ही है ब्रह्म ज्ञान उपज्यो नहीं कर्म दिए छिटकाए तुलसी ऐसी आत्मा सहज नरक में जाए इसलिए श्री भगवान ने गीता में भी कहा है न बुद्धिभेदम जनएद अज्ञान कर्मसंगीनाम जो सएद सर्वकर्माणी विद्वान युक्त में वाले के बुद्धि में में भेद अर्थात कर्मों अश्रद्धा उत्पन्न न किंतु स्वयं परमात्मा स्वरूप में स्थित हुआ सब कर्मों को अच्छी तरह करता हुआ उनसे भी वैसे ही कर्म करावे ज्ञानी और अज्ञानी के कर्मों में यही अंतर है कि ज्ञानी के कर्म अनासक्त भाव से स्वाभाविक होते हैं और अज्ञानी के कर्म आसक्ति सहित होते हैं श्री गीता में कहा है सक्ता कर्मण्य कर्मण्य अविद्वांसो यथा कुरंति भारत कुर्याद विदात तथा सक्त चिकीर्ष लोक संग्रह हे अर्जुन कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जैसे कर्म करते हैं वैसे ही अनासक्त हुआ ज्ञानी भी लोक शिक्षा को चाहता हुआ कर्म करते हैं कहने का तात्पर्य यह है कि शुद्ध ब्रह्म की चर्चा केवल अधिकारियों में ही होनी चाहिए लोग कह सकते हैं कि जब एक शुद्ध ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं तो इससे सृष्टि और सृष्टिकर्ता ईश्वर का भी न होना ही सिद्ध होता है और यदि यही बात है तो फिर इनके प्रतिपादन करने वाले प्रमाणभूत शास्त्र और प्रत्यक्ष दिखने वाली सृष्टि की क्या दशा होगी इसका उत्तर यही है कि जैसे आकाश निराकार है आकाश में कहीं कोई आकार नहीं परंतु कभी कभी आकाश में बादल के टुकड़े दिख पड़ते हैं वे बादल के टुकड़े आकाश में ही उत्पन्न होते हैं उसी में दिख पड़ते हैं और अंत में उसी आकाश में शांत हो जाते हैं आकाश की वास्तविक स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ता परंतु आकाश का जितना स्थान बादलों से आवृत्त होता है उतने अंश में उसका एक विशेष रूप दिखता है और उसमें वृष्टि आदि की क्रिया भी होती है